यथार्थ शरणागति का स्वरूप रावण ने तो दोनों तरह से गणित कर लिया पांच अंक वाले शंकर जी हैं तो उनसे दूनी बुद्धि है मुझमें अगर चार अंक वाले ब्रह्मा और ये दोनों मिल भी जाएं तो भी ये हमसे क्या आगे बढ़ेंगे ये नौ फिर भी मुझसे कम मैं तो दस हूँ जब भगवान शंकर ने उससे पूछा क्या चाहते हो बोलो तो वह बोला हम काहू के मर ही न मारे मनुज जाति बारे हम बंदर और मनुष्यों को छोड़कर किसी के मारने से न मरे जब शंकर जी ने कुंभकर्ण से जाकर पूछा तो उसने मांगा मांगे नींद मास सठ के री ने कहा हम छ महीने सोवे एक ने लड़ाई के लिए जागने का वर मांगा और एक ने मांगा कि छ महीने सोवे। जब एक दिन जगे तो छ महीने का भोजन एक ही दिन में खा जाए जब कुंभकर्ण जागता था तो जागत हो तेहो पुर त्रास कुंभकर्ण के जागने में तीनों लोगों में तीनों लोगों में त्रास त्रास ही मच जाती थी सबसे अंत में शंकर जी विभीषण के पास गए विभीषण तो धर्म पहले से ही थे उन्होंने वर मांगने को कहा गए विभीषण पास पुनि कहे वो पुत्र बर मांग ते मांग वो कमल पद कमलमलुराग विभीषण ने कहा भगवन मुझे भगवान के चरणों में भक्ति दीजिए अनुराग प्रेम दीजिए बड़े प्रसन्न हो गए शंकर जी वही भगवान है पर एक ने भगवान के चरणों में भक्ति मांगी तो एक ने अमरता मांगी कैसा दुर्भाग्य है भगवान शंकर ने यह नहीं कहा कि रावण ने अमरता मांगी उन्होंने यही कहा रावण मरण मनुज कर जाचा रावण ने मुझसे मृत्यु मांगी मृत्यु मांगी हाँ भगवान शंकर ने कहा पार्वती जब उसने यह कहा कि मेरी मृत्यु बानर और मनुष्य को छोड़कर और किसी के हाथ से न हो तो इसका अर्थ है कि उसने मनुष्य के हाथ से मृत्यु होने का मार्ग तो खोल ही दिया एक ने नींद मांगी भला यह भी कोई मांगने की वस्तु है मृत्यु तो बिना मांगे ही मिलती है और नींद का तो कहना ही क्या जब वह कथा में भी पीछा नहीं छोड़ती तो वह भी तो बिना मांगे मिली हुई है मांगने की वस्तु तो भक्ति ही है विभीषण ने भक्ति मांगी पर मांगने के बाद भी शरणागति में समय लगा वे लंका में रहते थे भक्ति करते थे भगवान की पूजा करते थे स्वयं वे बुरा आचरण नहीं करते थे पर वे रावण से अपने आप को अलग नहीं कर पाए और वे अलग तब कर पाते हैं शरणागति तो बाद में तब होती है जब संत का आगमन हुआ जी जैसे महान विरागी संत आए रामायण में लिखा हुआ है सोने और जागने का लक्षण क्या है वनिहारा। और जागने का क्या है बोले जानिय तब जीव जब जागा जब सब सब जब वैराग्य आ गया तो समझ लीजिए कि जाग गए हनुमान जी थे प्रबल वैराग्य दारुण प्रबंजन तनय उस प्रकृति के लंकापुरी में जहां पर मोह का राज्य है जब हनुमान जी ने आकर द्वार खटखटाया तो भीषण जाग गए सचमुच जाग गए उसके बाद ही तो शरणागति की भूमिका बनी पर जागने के बाद भी दो चार झोके आए तब आगे शरणागति हुई इसकी चर्चा कल होगी पुलिस या रामचंद्र की जय